संक्षिप्त महाभारत आश्रम वार्षिक सहित क्षेत्र कुरुक्षेत्र ने लोग पालों के समान पराक्रमी अर्जुन आदि वीरों द्वारा सुरक्षित सेना को कूच करने की आज्ञा दी आज्ञा पाते ही सब लोग चल दिए कुछ लोग सवार से जा रहे थे और कुछ लोग पैदल कोई महान वेगशाली घोड़ों पर कोई प्रज्वलित अग्नि के समान दमकते हुए स्वर्ण में रथों पर कोई गजराजों पर और कोई ऊँटों पर सवार होकर यात्रा करते थे नगर और प्रांत के रहने वाले मनुष्य भी धृतराठ का दर्शन करने के लिए नाना प्रकार की सवारियों से राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए राजा के कथनानुसार सेनापति कृपाचार्य भी सेना को सांस लेकर आश्रम की ओर चल दिए कुरराज युद्धिठिर अनेकों ब्राह्मणों से घिरे हुए यात्रा कर रहे थे उस समय अनेकों सूत मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करते चलते थे उनके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था तथा रथियों की बहुत बड़ी सेना उनके साथ चल रही थी भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन पर्वताकार गजराजों की सेना के साथ जा रहे थे उन गजराजों की पीठ पर अनेकों यंत्र और आयु सुसज्जित किए गए थे माध्री कुमार नकुल और सहदेव घोड़ों पर सवार थे वहां तेजस्वी अर्जुन सफेद घोड़ों से जुटे हुए दिव्य रथ पर जो सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था सवार होकर राजा युधिष्ठिर का अनुसरण करते थे द्रौपदी आदि स्त्रियां भी शिविकाओं में बैठकर गरीबों को असंख्य धन बांटती हुई जा रही थी रनिवास के अध्यक्ष सब ओर से उनकी रक्षा कर रहे थे पांडवों की उस सेना में रथ हाथी और घोड़ों की अधिकता थी उसमें कहीं वेणु बज्रीणादियों के के कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वीर नदियों रमणीय तटों तथा अनेकों सरोवरों पर पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गए महातेजस्वी युसु और पुरोहित धौम्य मुनि युधिषिर के आदेश से हस्तिनापुर में ही रहकर नगर की रक्षा करते थे उधर राजा क्रमशः चलते चलते परम पवित्र यमुना नदी को पार करके कर कुरु के कुरुक्षेत्र इससे सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई समस्त पांडव अपनी अपनी सवार से उतर पड़े और दूर से ही पैदल चलकर बड़ी विनय के साथ राजा के आश्रम पर आए साथ आए हुए समस्त सैनिक राज्य के निवासी मनुष्य तथा कुरुवंश के प्रधान पुरुषों की स्त्रिया भी पैदल ही आश्रम तक गई धृतराष्ट्र के उस पवित्र आश्रम पर सब और मृगों के झुंड दिखाई दे रहे थे और केले का सुंदर उद्यान वहां की शोभा बढ़ा रहा था पांडव लोग जो ही आश्रम में पहुंचे त्यों ही बहुत से वृद्धारी तपस्वी कौतूहलवश उन्हें देखने के लिए वहाँ एकत्रित हो गए राजा युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर उन तपस्वियों से पूछा मुनिवरों हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गए हैं उन्होंने उत्तर दिया राजन वे स्नान करने फूल लाने तथा कलश में जल भरने के लिए यमुना के तट पर गए हैं यह सुनकर उन्हीं के बताए हुए मार्ग से वे सब के सब पैदल ही यमुना नद तट की ओर चल दिए कुछ दूर जाने पर उन्हें धृतराष्ट्र आदि सब लोग दूर से आते दिखाई दिए फिर तो समस्त पांडव पिता के दर्शन की इच्छा से बड़ी तेजी के साथ चलने लगे सहदेव तो बड़े वेग से दौड़कर कुंती के पास जा पहुंचे और माता के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे अपने प्यारे पुत्र को देखकर कुंती के मुख पर भी आंसुओं की धारा बह चली और उन्होंने सहदेव को दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया तदनंतर राजा ठेर भीमसेन अर्जुन और नकुल को देखकर वे बड़ी उतावली के साथ उनकी ओर चली माताओं को आते देख पांडवों ने पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया तत्पश्चात और माता कुंती के चरणों का विधिवत स्पर्श किया तथा उन सब के हाथ से जल के भरे हुए कलश स्वयं ले लिए उस समय रनवास की स्त्रियों तथा नगर और प्रांत के रहने वाले अन्य लोगों ने धित्राष्ट्र का दर्शन किया और राजा युधिष्ठिर ने सब लोगों का नाम और परिचय दिया परिचय मैं पहले की भांति अस्तिनापुर के राजमहल में बैठा हूँ तदंतर द्रौपदी आदि बहुओं ने गांधारी और कुंती सहित राजा धित्राष्ट्र को प्रणाम किया और उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया इसके बाद वे सब के साथ सिद्ध और से से से सेवित अपने आश्रम आश्रम पर आए। उस समय उनका आश्रम तारों से भरे हुए आकाश की भांति दर्शकों भरा था। राजा जब युधि आदि पांचों भाइयों के साथ आश्रम में विराजमान हुए उस समय वहां अनेकों देशों से आए हुए महान भाग्यशाली तपस्वी पांडवों को देखने के लिए पधारे हुए थे उन्होंने पूछा यहाँ आए हुए लोगों में महाराज युधिष्ठिर कौन है भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव और यशस्विनी द्रौपदी देवी कौन है हम लोग इन सब का परिचय जानना चाहते हैं उनके इस प्रकार पूछने पर संजय ने समस्त पांडवों तथा द्रौपदी आदि कुरुकुल की स्त्रियों का परिचय देते हुए कहा यह जो सुवर्ण के समान गोरे और ऊंची कद वाले हैं जिनकी नाचिका नुकीली और नेत्र बड़े बड़े एवं कुछ लालिमा लिये हुए है ये सिंह के समान बैठे हुए कुल राजुधिष्ठिर हैं, जो मतवाले गजराज के समान चलने वाले तपाए हुए सोने के समान गौरवर्ण तथा मोटे और चौड़े कंधे वाले हैं जिनकी भुजाएं मांसल और विशाल है उनका नाम भीमसेन है इनके पास जो ये महान धनुर्धर और श्याम रंग के तरुण दिखाई देते हैं जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और नेत्र कमल दल के समान विशाल है ये वीरवर अर्जुन है के पास जो दो श्रेष्ठ पुरुष बैठे दिखाई देते हैं ये एक ही साथ उत्पन्न हुए नकुल और सहदेव हैं। रूप बल और शील में इन दोनों की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है ये नील कमल के समान श्याम रंग वाली सुंदरी जो मृत्युमती लक्ष्मी तथा देवताओं की देवी सी जान पड़ती है महारानी द्रौपदी है इनके पास जो ये सुवर्ण से भी उत्तम कांति वाली देवी चंद्रमा की मूर्तिमती प्रभा से विराजमान हो रही है, है।, है। नागराजकन्या उलूपी हैं तथा जिनके शरीर का रंग नूतन मधुक पुष्पों की शोभा को मात कर रहा है वे राजकुमारी चित्रांगदा है ये दोनों भी अर्जुन की ही पत्नियां हैं यह जो इन इंदी वर्ग के समान श्याम वर्ण वाली राज महिला विराजमान है यह श्री कृष्ण के साथ टक्कर लेने का हौसला रखने वाले राज सेनापति की बहन और भीमसेन की पत्नी है साथ ही यह जो चंपा के समान गौर वर्ण वाली सुंदरी बैठी हुई है यह जरासंध की कन्या एवं माद्री कुमार सहदेव की भारिया है इनके पास जो नीलकमल के समान श्याम रंग वाली महिला है वह माधरी के ज्येष्ठ पुत्र नकुल की पत्नी है और यह जो तपाए हुए कुंदन के समान गोरे रंग वाली तरुणी गोद में बालक लिए बैठी है यह राजा विराट की कन्या एवं अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा है इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढ़े वेश में बैठी हुई हैं, जिनके सीमंत सिंदूर शून्य दिखाई देते हैं ये सब दुर्योधन आदि सौ भाइयों की पत्निया और इन बूढ़े महाराज की पुत्र हैं इनके पति और पुत्र रण में मारे जा चुके हैं भाष्यों आपके प्रश्न के अनुसार मैंने इनमें से मुख्य मुख्य व्यक्तियों का परिचय दे दिया इस प्रकार संजय के मुख से सबका परिचय पाकर वे सभी तपस्वी चले गए पांडवों के सैनिकों ने वाहनों को खोलकर आश्रम की सीमा के बाहर पड़ाव ढाल दिया तथा जो स्त्री वृद्ध और बालकों का समुदाय छावनी में सुखपूर्वक विश्राम देने लगा उस समय राजा धित्राष्ट्र पांडु से मिलकर कुशल समाचार पूछने लगे